राम ही प्रेम पियारा जान ले जो जान निहारा राम सकल वन तब तो से कही मृदु बचन प्रेम पर तो से विदा किये सिर सिधाए। प्रभु गुण कहत सुनत घर आये यही विधि समेत दो भाए बसही बिपिन सुर मुनि सुखदाये श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है जो जानने वाला हो जानना चाहता हो वह जान ले तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिस्पष्ट हुए प्रेमपूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया फिर उनको विदा किया वे सिर नवा चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे जब ते आये रहे रघुनायक नायक तब ते भयो बन मंगलदायक फूलही फलही विटप विधिना मंजू बलित बर बेलि बता सुरतरु सरिस सुहाय सुहाय मन हो होना परिहर मधुकर श्रेणी त्रिविध बयारे बहु सुख देनी जब से श्री रघुनाथ जीवन में आकर रहे तब से वन मंगलदायक हो गया अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं मानो वे देवताओं के वन नंदन वन को छोड़कर आए हों भौरों की पंक्तियाँ बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है नील कंठ कल कंठ सुख श्रवण चोण सुखद चित चोर नीलकंठ कोयल तोते पपी चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चित्त को चुराने वाली तथा तरह तरह की बोलियां बोलने वाली बोलते हैं करके हरि कपि को सब संगा पीरत राम छबि देखे होदित मृग बिंद देव दिव दबिन जब लाल जग माहि देखि राम बन सकल सिंहा सुर दरि दिन कर कन्याम में सुता गोदावीर धन्याम में सुता गोदावरी धनी हाथी सिंह बंदर सुअर और हिरण ये सब वैर छोड़कर साँस साँस विचरते हैं शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं गंगा सरस्वती सूर्य कुमारी यमुना नर्मदा गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियाँ सब सर सिंधु नदी नद नाना मंदा किन करही बखाना उदय जस्तगिरी अरु क मंदर मेरु सकल सुर बसु चल हिमाचल आदि जे ते ते मन सुख न बिधि मुदित मन सुख न समाये श्रम बिन बिपुल बड़ाए पाये सारे तालाब समुद्र नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बढ़ाई करते हैं उदियाचल अस्ताचल कैलाश मंद्राचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं विंध्याचल बड़ा आनंदित है उसके मन में सुख समाता नहीं क्योंकि उसके बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पाली है चित्रकूट के बृहंग मृग बेलि बेटा तृण जात पुण्य पुंज सब धन्य कही देव दिनराति चित्रकूट के पक्षी पशु बेल वृक्ष तृण अंकुर आदि की सभी जातिया पुण्य की राशि है और धन्य है देवता दिन रात ऐसा कहते हैं